बंशी विभूषित करवनी रीता दरुण बिबला धरोष्ठ पूुसुर मुखा दरबिं कृष्ण पर कि तमह न जाने मधुर मधुर तन मंगल मंगला सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वपम् सकृदि परिगीत श्रद्धया हेलयावा भृगुबरनर म रे कृष्णना नम कमलना नम कमल मीने नम कमल पद नमस्ते कमल यो ब्रण विदा पूर्व जो वै वेद प्रहिणोती तस्म तग्वेबात्मबुद्धि मुमु चुरुभ शरण महम प्रपद्य राधा माधव चरण चंचरी महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा bhagyo kee nidhar कार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया यद्यपि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक सब जानते हैं किंतु कोई नहीं जानता ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है यह आप लोगों को बहुत बार बताया गया जहां तक माया का आधिपत्य है और जितने जीव माया के अधीन है वे सब और जो मायातीत हैं वे भी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो हम इसके पीछे क्यों पड़े जब जानते ही है हां लेकिन जो मायाधीन जीव है वे नहीं जानते आप दो तरह की बातें कर रहे हैं आप कहते हैं मायाधीन जीव भी जानते हैं और यह भी कहते हैं कि मायाधीन जीव नहीं जानते हा दोनों बात सही है जानते हैं ये इसलिए सही है कि हम लोग बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल आनंद चाहते हैं प्लस प्रतिक्षण उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और वही आनंद जिसको हम चाहते हैं वो मेरा है और उसका मैं हूं अर्थात मैं आनंद का अंश हूं और मेरा अंश ही आनंद है लेकिन आनंद मिला नहीं क्यों माया का अधिकार है माया ने दो काम किया एक तो हमारा अपना स्वरूप भुला दिया मैं आत्मा हूं ये भूल गए अपने को शरीर मान लिया और फिर संसार में आनंद है ये गलत डिसीजन और उसमें अटैचमेंट करा दिया माया ने दो काम किया है इसलिए आनंद नहीं मिला अर्थात हम आनंद चाहते हैं इसलिए हम जानते हैं हमारा कौन है लेकिन आनंद नहीं मिला उसे हम आनंद में दुख में ढूंढ रहे हैं संसार में ढूंढ रहे हैं इसलिए हम नहीं जानते हमारा कौन है दोनों बात सही है अब इस माया को भगावे तो ये अज्ञान भागे कि मैं शरीर हूं को तो तो ज्ञान हो मैं भगवान का अंश हूं आनंद का अंश हूं और इसीलिए आनंद चाहता हूं <coughs> देखिए एक आश्चर्य कि माया ने इतना बड़ा काम तो किया मुझे अपना स्वरूप भुला दिया संसार में अटैचमेंट करा दिया लेकिन मेरे आनंद की प्राप्ति वाली बुद्धि नहीं बिगाड़ सका अज्ञान आनंद ही चाहते अरे अगर माया ने अज्ञान पैदा कर दिया अपना स्वरूप भुला दिया तो ये तो कर देती कि हम दुख से ही कोई अपना लक्ष्य बना लेते नहीं दुख नहीं चाहिए आनंद ही चाहिए और आनंद भगवान भगवान का दूसरा नाम है आनंद तो हम चाहते हैं आनंद यह ज्ञान है सबको है इसलिए हम जानते हैं मेरा कौन है लेकिन वो कैसे मिलेगा कहा है ये नहीं जानते इसलिए मैं कौन मेरा कौन इसको हम नहीं हल कर सके यानी मेरा कौन ये हम जानते हैं क्योंकि आनंद चाहते हैं लेकिन आनंद भगवान में है ये न मानकर अज्ञान के कारण संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं इसलिए हम नहीं जानते मैं कौन हूं मेरा कौन है अतुल इसके जानने के लिए शास्त्रों वेदों का अवलंब लेकर बताया गया कि हम भगवान के अंश हैं उनकी शक्ति हैं और तटस्थ शक्ति हैं और भगवान से हमारा कुछ अंश में अभेद भी हैं और अधिक अंश में भेद है उस भेद को हम मिटाना चाहते हैं वो कैसे मिटेगा जब भगवान कृपा करके वो सामान हमको दे दे अर्थात माया के कारण हम अल्पज्ञ हैं दुखी हैं, नश्वर शरीर पाकर चौरासी लाख में घूम रहे हैं इसका उल्टा हो जाए उनकी कृपा से दिव्य शरीर मिल जाए जन्म मृत्यु से छुट्टी दिव्य ज्ञान मिल जाए अपने को भूल जाने का अपने स्वरूप को भूल जाने की बीमारी सदा को समाप्त तो हो जाए और वो भगवान वाला अनंत आनंद सदा को मिल जाए इसके लिए उनकी कृपा चाहिए और कृपा के लिए क्या चाहिए दाम नहीं हमारे पास कोई दाम मूल्य नहीं है जिससे हम कृपा खरीद लें मैं बिल्कुल गवारी भाषा में बोल रहा हूं कोई चीज आपको संसार में पानी होती है तो उसका दाम लगता है बढ़िया चीज चाहते जेब गरम है नहीं, तो फिर उस दुकान पे जाओ यहां तो बहुत महंगे सामान मिलते अरे तीन लाख की भी गाड़ी मिलती है तीन करोड़ की भी मिलती है जैसी जेब में तुम्हारी स्थिति हो वैसा सामान मिल जाएगा तो तुम आनंद तो आनंद वाला सामान चाहते हो भगवान वाला तो वैसे ही दाम देना होगा तू वो है अरे तुम्हारे पास क्या स्वर्ग में भी नहीं है ब्रह्मलोक तक किसी के पास दिव्य वस्तु नहीं है ना शरीर दिव्य ना मन दिव्य ना बुद्धि दिव्य और इसी से तो आप कुछ कर्म करते हैं हम ध्यान करेंगे भगवान का है बड़े ध्यान करने वाले आए कौन पैदा हुआ है विश्व में अनाधिकाल से तक अनंत काल तक जो भगवान का ध्यान कर सके अरे तुम मन से ही तो ध्यान करोगे हा? वो मन तो माया का पुत्र है उसका तो किया हुआ ध्यान मायिक होगा आख से देखा हुआ रूप माइक होगा कान से सुना हुआ शब्द माइक होगा लोग भोलेपन में कह देते हैं हमने एक दिन मंदिर में बैठे थे हम तो हमने मुरली की आवाज सुना अच्छा आपके कान दिव्य नहीं नहीं दिव्य नहीं है जी तो फिर मुरली कैसे सुनाई पड़ेगी आपको पता है इसी ब्रज में जब राष्ट्र के प्रकरण में मुरली बजाई गई तो गोपियों के पतियों को नहीं सुनाई पड़ी अब गोपियों को सुनाई पड़ गई गोपिया चली गई उनके पति लोग सोते रहे शिवलोक में भी चली गई मुरली शंकर जी भी आ गए लेकिन बगल में एक गोप लेता है वो नहीं सुन सका जब तक हमारे कान में भगवान की दिव्य शक्ति न आएगी तब तक भगवान संबंधी कोई भी शब्द हम नहीं सुन सकते न उनको देख सकते हैं। अरे इन आंखों से तो अनंत बार देखा है भगवान को लेकिन इन आंखों से देखा और इस मन बुद्धि से सोचा ये लड़का बड़ा आवारा है चिचोरा है लड़कियों के पीछे घूमता रहता है इसको तो पकड़ के लगा एक झापड़ उस समय हम लोगों ने ये कहा था आज जो हमारे कृष्णा हरे कृष्णा कर रहे हैं जब वो सामने थे तब ये कहा था क्या करें मजबूर है हमारी बुद्धि ऐसी है माइक ओ दिव्य भगवान को कैसे देखेगी कैसे जानेगी अरे अगर कोई विद्वान एमए पढ़ाने वाला भी आ जाए आपके सामने और अंड बंड बोले गलत इंग्लिश बोले गलत हिंदी बोले तो आप क्या कहेंगे कोई गाँव के गानता है कि तुमने कहा गया था कैसे बोलता है कोई गांव का देहाती है कोई डोंट को डींट बोलता है भगवान जब माईक लीला करते हैं भक्त है तु भगवान प्रभु राम धर्य तनुभ किए चरित पावन परम लेकिन प्राकृत नर अनुरू प्राकृत मनुष्य की तरह सर्व व्यापक सर्वज्ञ सीता को ढूंढ रहे हैं रोते हुए पेड़ों से पूछ रहे हैं अब हम कैसे कितनी बुद्धि लगा के मर जाएं किसी के कहने पर कि ये भगवान है अरे तू पागल हुआ भगवान कहता है अरे इनको तो सर्वज्ञ होना चाहिए फिर सीता क्या अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानते हैं वो भगवान होते हैं अरे मान लो ये भगवान नहीं है तुम बिल्कुल पागल हो गए हो भगवान खूब बुद्धि लगाया अकेले में भी अगर भगवान होते तो ऐसे रोते क्या लोग हैं बस है वशिष्ठ विश्वामित्र बड़े बड़े बुढ़े बुढे सब पागल हो गए और हमने भी खूब बुद्धि लगाया बड़े बड़े शास्त्र वेद के जानने वाले मैंने इम्पॉसिबल नहीं भगवान की परिभाषा तो साफ साफ लिखी है यह सर्वज्ञ सर्वविद यान मयन तप वो तो सर्वेश्वर तो भगवान को हम इंद्रिय मन बुद्धि से ग्रहण ही नहीं कर सकते तो दाम क्या देंगे जिससे कृपा मिल जाए देखो संसार में किसी से कोई सामान चाहिए तो या तो नाक वाले हो तो दाम दे दो और नहीं तो उससे अधिक पावर हो तो पकड़ के उससे छीन लो या चुरा लो लेकिन ये दोनों नहीं कर सकते क्योंकि दाम तो है ही नहीं और पावर तो उसके बराबर ब्रह्मा के भी नहीं है तुम्हारे पास क्या होगी वेद कहता है न तत्मिक्वेता चतरोपनिषद न तत् समोस्त्यधिक ग्यारह तैतालीस गीता निरस्त साम्यतिश नाधसा दो चार चौदाह भागवत उसके बराबर कौन होगा जीव की ईश समान जग पेखन सब देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे हे देव न जाने नहीं मरम तुम्हारा जब ब्रह्मा शंकर नहीं जानते तो तुम क्या जानोगे तुम्हारी क्या हैसियत है तुम तो अपने को शरीर माने बैठे हो अपने आप को नहीं जान रहे हो अपनी बीबी को नहीं जान रहे हो अपने बाप को नहीं जान सकते चैलेंज के साथ सुना है ये हमारे पिताजी हैं, हमारा ख्याल है हमारी बीबी करेक्टर नहीं है हमारा ख्याल है हमारी बिटिया बड़ी सचरित्र सच है तुम्हारा रे तुम्हारा ख्याल बड़े सर्वज्ञ बने हो रे रे रे क्या हुआ अरे खबर मिली हमारी बिटिया भाग गई एक के साथ तुम तो कह रहे थे कि हमारी बिटिया ऐसी नहीं हो सकती बड़ा चैलेंज कर रहे थे <laughs> अरे हमारी बुद्धि है क्या वो फिर अब एक रास्ता रह गया कि हम उस सामान के लिए भीख मांग लें, दीन हो करके हमको दे दो हम मर जाएंगे बहुत भूखे हैं चार दिन से कुछ नहीं खाए हैं पैसा नहीं है कि खरीद लें और ऐसी ताकत नहीं है कि छीन ले आपसे भगवान कहते हैं अरे मैं तो साइन बोर्ड लगा के बैठा हूं जो मांग ले उसको मिल जाएगा जो मांग ले, लेकिन मांगने की बात अंतःकरण से होनी चाहिए रसना से नहीं हमारे गांव में एक भिखारी था हमारे बचपन में कुछ थोड़ा क्रैक था वो मेंटल वीकनेस थी उसकी तो भिक्षा मांग के खाया करता था जब किसी के घर भीख जाए किसी के घर पहुंचा तो एक दो दस सेकंड खड़ा रहा उसके बाद कासो देव्या की जाय अर्थात क्यों जी भिक्षा देना है कि मैं जाऊं बड़े रोक सब लोग जानते थे कि गड़बड़ है तो कोई बुरा नहीं मानता था उसकी बात का लेकिन मैं एक मिनट परख नहीं सकता अब वो घर में स्त्री काम कर रही है अच्छा दे रहा हूं आए, हम जाते <laughs> तो भीख मांगने का भी तरीका होना चाहिए अगर तरीके से भीख मांगी जाती है तो हमारे बंबई वगैरह में भीख मांगने वाले ऐसे ऐसे हैं, दस दस टैक्सी चलती है उनकी और स्वयं सड़क पर भीख मांगते है लंगड़े बनके, लूले बनके। तो भगवान से भीख मांगना है वहां 420 नहीं चलेगी कि नकली लंगड़े लूले बन जाओ हृदय से मांगना होगा उसी को कहते हैं भक्ति योग शरणागति उपासना अनेक नाम है तो उसी भक्ति के द्वारा ही भगवान मिल सकते हैं वो कृपा मिल सकती है जिससे मैं कौन मेरा कौन का ज्ञान होगा प्रैक्टिकल और हमारा वो आनंद जिसे हम चाहते हैं जानते नहीं कैसा होता है कहा है जब उनकी कृपा होगी तो एक साथ ज्ञान भी जाएंगे और मिल भी जाएगा सदा को मिल जाएगा गारंटी है फिर ऐसा नहीं है कि यहां फिर न छिन जाए कहीं कोई डाकू आ जाए मोई डाकू नहीं वो तो नौकरानी माया है उसकी हिम्मत नहीं पड़ती भक्त के सामने जाए दुर्भाषा ने अपनी माया कृत्या बुलाया और कहा सर काट दे अम्बरीश क्या तो भगवान ने कहा चक्र से है जाओ तो, तो माया के सर काट दिया चक्र ने और दुर्भाषय के पीछा कर लिया तेरा भी सर काटूंगा अरे मैं ब्राह्मण हूं और ब्रह्मषि हूं मुझसे इंद्र वगैरह डरते हैं ठीक है लेकिन तू तो भगवान के ऊपर थोड़े ही है तूने भगवान के भक्त को गुर्राया और डराया और अपमान किया तुझको नहीं छोड़ेंगे चल कहा जाएगा शिवलोक गए ब्रह्मलोक गए सारे ब्रह्मांडों में उनकी गति थी और चक करने का मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा बुड्ढे चल कहा जाएगा तू तो जब दुर्बासा वो ये राय दी गई कि वहीं जाओ जहा अपराध किया है जिस संत के प्रति अपराध किया जाता है वही माफ कर सकता है भगवान भी नहीं कर सकते तो गए चरणों में पढ़े वे खैर अर्थात हमको भगवान से जो मांगना है वो ठीक ठीक मांगना है उस ठीक ठीक मांगने के लिए अभ्यास करना होगा उसी अभ्यास को उपासना कहते हैं साधना कहते हैं उल्टी साधना की है अनंत जन्म अब सीधी करना है उसके लिए मैं देह हूँ पुरुष हूं स्त्री हू ये सब भूलना है मैं भगवान का दास हूं आत्मा हूँ आत्मा न पुरुष होता है न स्त्री होती है न नपुंसक होता है कहता है न स्त्री न पुमानेश न चैम न पुंसक यदरी तेन तेन स युजते श्वेता अध्याय का दसवा मंत्र ये आत्मा न पुरुष है न स्त्री है न नपुंसक है ये जिस शरीर में जाता है वैसे ही लोग बोल देते हैं ए पुरुष आ रहा है ए स्त्री आ रही है ए, ए कुत्ता आ रहा है उसके अंदर जो आने वाली चीज है वो तो आत्मा है लेकिन हम अपने व्यवहार चलाने के लिए कुत्ता गधा आदमी स्त्री आज बोलते हैं इस जन्म में वो पुरुष बना अगले जन्म में कुत्ता बन गया उसके अगले जन्म में गधा बन गया आत्मा बहे तो भक्ति योग के विषय में आपको बताया गया सौन तो कादिक परमहंसों के प्रश्न के उत्तर में सूत जी ने कहा था कि भक्त श्री कृष्ण की हो नंबर एक और भक्ति निष्काम हो नंबर दो और भक्ति निरंतर हो नंबर तीन और इसके बाद भगवान कपिल ने जो अपनी मां को उपदेश किया था उसके विषय में आपको बताया गया कि उन्होंने भी कहा भक्ति श्री कृष्ण की हो नंबर एक भक्ति निष्काम हो नंबर दो और भक्ति अनन्य हो नंबर तीन अनन्य माने भी बताया गया कि तीन जो माया के गुण हैं इनमें कहीं मन का अटैचमेंट ना हो वो चाहे बाप हो चाहे माँ हो चाहे बीबी हो चाहे पति हो चाहे बेटा हो वो चाहे राक्षस हो चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो तीन गुण का आदमी हो या सामान हो और सामान में भी अटैचमेंट हो जाता है किसी का ऐसा ऐसा अटाइटमेंट हो जाता है शराबी का शराब में बीबी भाड़ में जाए तो बीबी को बेच दे बेटा बेटी बेच दे मकान बेच दे <laughs> शराब मिलनी चाहिए वस्तु है ही देखो ये तो तीन गुणों वाला कोई चेतन हो या जड़ हो प्लस मोक्ष कैवल्य जिसे कहते हैं इसकी कामना भी न हो ये निष्कामता और अनन्यता इसके बाद हमने आपको कहा था कि उद्धव का प्रश्न श्री कृष्ण का उत्तर सबसे इंपॉर्टेंट है वो जिसने समझ लिया उसको और कुछ न पढ़ना है न समझना है प्रश्न भी आपको बताया गया था कि उद्धव ने प्रश्न किया कि हमारे देश में या संसार में अनेक प्रकार के कल्याण के मार्ग बताए गए हैं ग्रंथों में भी और व्यक्तियों ने भी और बता रहे हैं ये इतने मार्ग क्यों बन गए पहला क्वेश्चन इसका उत्तर दे रहे हैं उद्धव जी ध्यान से सुनिए कालेन नष्टा प्रलय भगवान उत्तर दे रहे हैं उद्धव के प्रश्न का कालेन न नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संगीता मैयादव ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मोज मदात्म का उद्धव मैंने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को जो वेद महाप्रलय में मेरे भीतर लीन थे उनको प्रकट किया और उसमें मैंने केवल अपनी प्राप्ति का भक्ति योग का ही निरूपण किया भक्ति योग ही उसमें लिखा है केवल भक्ति योग भागवत में एक श्लोक गए बहुत बढ़िया किम्‌ किस्ते किमनूद विकृद लोके नान्यो नो मेद कशन मधत्ते भी भीधत्ते विक्या भी पूयते ग्यारह इक्कीस बयालीस तैतालीस भागवत क्या है कर्म क्या है ज्ञान क्या है भक्ति भगवान कह रहे हैं ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता अरे तो बाबा बता दो ना, हा हा सुन लो मैं कुछ छुपाता नहीं जो मेरे निमित्त हो वो कर्म है गधे की अकल से समझ लो बात जो मेरे निमित्त हो वो कर्म है जो मेरे निमित्त हो वो ज्ञान है और बाकी ज्ञान अज्ञान है और जो मेरे प्रति प्यार हो भक्ति हो उपासना हो वही भक्ति है और बाकी सब आसक्ति है मेरे प्रति कर्म करोगे मुझको प्राप्त करोगे मेरे प्रति जो ज्ञान प्राप्त करोगे मुझको प्राप्त करोगे मेरी भक्ति करोगे मुझको प्राप्त करोगे अगर ये नहीं करोगे तो दूसरी पर्सनैलिटी है माया उसकी भक्ति करनी पड़ेगी और उसकी भक्ति करोगे तो उसका फल मिलेगा चौरासी लाख योनियों की मार्चिंग अशांति दुख अतृप्ति अपूर्णता क्षण क्षण में कष्ट मानसिक शारीरिक हर प्रकार का कितनी बढ़िया परिभाषा एक श्लोक में तो उसी प्रकार यहां कह रहे हैं 11, 14, 3 में कि मैंने तो वेद में केवल एक भक्ति योग का निरूपण किया था अच्छा फिर क्या हुआ बह व्यस्त प्रकृत राजा सत्तम भूआ मेरे वेद को जो पढ़ने वाले लोग थे उनमें कुछ सत्व थे कुछ रजोगुणी थे कुछ तमोगुणी लोग थे अरे भुक तो है कोई पढ़े उसे, कौन रोकेगा 11, 14, 6, को तो एवं प्रकृति भय चित्रिद्यंते मत यो तो अपनी अपनी बुद्धि अपनी अपनी राय के अनुसार मेरी वेद का सात्विक व्यक्ति ने सात्विक अर्थ किया राजस व्यक्ति ने राजसी अर्थ कर डाला तामसी व्यक्ति ने तामसी अर्थ कर डाला इसी वेद को पढ़ करके और करोड़ों हत्याएं हो रही है हमारे देश में आज भी और पहले भी बहुत हो चुकी हैं भैंसे काटे जाते हैं जानवर काटे जाते हैं और उनका मांस खाते हैं कहीं देवी जी खुश हो जाती हैं इससे वेद में लिखा जो वेद में शब्द है उसका अर्थ उल्टा करके अपना मतलब निकालते हैं। है के मतयो परे और कुछ मार्ग बन गए परंपरा से हमारे बाप ने कोई गलत परंपरा चला दी क्या हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं सहती हमने जन्माष्टमी को अपने बेटे का ब्याह किया और वो बीबी के साथ जा रहा था एक्सीडेंट में मर गया हम जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे अब उनके बेटे ने कहा हमारे बाप ने कहा था जन्माष्टमी न मनाना कोई मर जाएगा तो बेटा भी नहीं मना रहा अब उसका बेटा भी नहीं मना रहा उनका भी एक मार्ग चल गया पाखंड मतयो परे और पाखंडियों ने अपने मतलब के लिए भी और मार्ग बना दिए 11, चौदह 8 मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुष रेयो बदन तने का सबकी बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है इसलिए अपनी अपनी रुचि इंटरेस्ट और अपने अपने संस्कार एक एक शब्द पर ध्यान दो अपनी अपनी रुचि और अपने पूर्वजन्म के संस्कार के अनुसार लोगों ने वेद बाणी का अर्थ किया 11, 14, 9, तो तो कितने सारे मार्ग बन गए अरे गिनती नहीं है कुछ को सुन लो धर्म में के यशस्या काम सत्यम दमम समिद स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भोजनम ग्यारह चौदह दस कुछ कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करो ब्राह्मण का जो धर्म है वेद में लिखा क्षत्रिय का जो है वैश्य का शूद्र का ब्रह्मचारी का गृहस्थी का बाणप्रस्थि का सन्यासी का ये धर्म ये शरीर का धर्म है कुछ कहते हैं अरे क्या चक्कर में पड़े हो धर्म भर में नाम कमाओ मरने के बाद नाम रह जाएगा इसी के पीछे पड़े हो नाम हो जाए कुछ लोग कहते हैं इंद्रियों पर कंट्रोल करो आनंद मिल जाएगा कुछ लोग कहते हैं मन पर कंट्रोल करो आनंद मिल जाएगा कुछ लोग कहते हैं प्राणायाम करो आनंद मिल जाएगा कुछ लोग कहते हैं आसन करो बस कुछ लोग कहते हैं क्या इन है तो बातों में लगते हो अपना मतलब हल करो जी स्वार्थम आज जावत जीवे सुकम जीवे तृणम करवा घृतम जब तक जियो सुख से जियो कर्जा करके घी पियो कुछ लोग कहते हैं अरे ऐश्वर्य का इकट्ठा करो हाँ फिर लोग सर झुकाएंगे कब पैसा कमाओ कब कुछ लोग कहते हैं त्याग करो एक पेड़ के नीचे चले जाओ जरा कपड़ा वपड़ा रंगा के देखो हजारों लोग आएंगे बड़े बड़े सर झुकाएंगे बाबा जी हमको संतान चाहिए 11 चौदह दस और बतावे के चित यज्ञ तपोदान व्रतान नियमान जमान हवन करो यज्ञ करो शतचंडी सहस्त्र चंडी एक हजार कुंड बना के और बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है न मंत्र बोलना ढंग से ना हो पता है कहाँ का पैसा से ये सामान आया है कोई विधान विधान नहीं बस करो मूर्ख लोग परिक्रमा करेंगे पैसा चढ़ाएंगे वो क्या जा कैसे होता है जंग कोई कहते हैं अरे कुटू का आटा खाओ व्रत रहो देखो व्रत ये व्रत क्या होता है लोगों ने कितना बिगाड़ दिया उपवास वेद कहता है मैं बताऊं उपवास का तो तुम लोग कैसे जानोगे बिना मेरे बताए बताओ महाराज उप समीपे जो बास हो जीवात्मा परमात्मो उपवासि नुकायस्य शोषण दो उन्तालीस बराहोपनिषद वेद कहता है जीवात्मा परमात्मा के पास जाए भक्ति करके इसका नाम उपबास शरीर सुखाने को उपवास नहीं कहते फिर उसको महात्माओं ने इस रूप में लिया कि देखो भाई जिस दिन एकादशी होती है अंड बंड खाया करो हल्का खाना खाओ फल वल और भगवान का ध्यान करो रात भर कीर्तन करो ये उपवास है इससे भगवान के पास जाओगे जो वेद कह रहा है और बिगाड़ दिया लोगों ने उनने कहा कि अजी वो रात भर कौन जागे और अन्न अन्न नहीं खाएंगे रबड़ी मलाई ये तो अन्न नहीं है बड़े खुश हो रहे पंडित जी एकादशी आ रही है कल तुम तो मालटाल खाएंगे और खर्राटे में सोएंगे ये व्रत है इनका किसी भी चीज को बिगाड़ दिया हम लोगों ने ना समझी से हर चीज का लक्ष्य था श्री कृष्ण से प्रेम तो के चित यज्ञ तपोदानम ब्रतान, नियमान जमान हा कुछ लोग योग मार्ग में जाकर के और यम नियम के पालन करने का उपदेश सुनते हैं और मानते हैं लेकिन ये सब गलत इससे न माया जाएगी और न भगवान की कृपा होगी ये तो तुम बल दिखा रहे हो भगवान के आगे कि ये दाम लाया हूं दो सामान इन सब का कर्मों का अगर विधिवत कर्म किए गए हैं ध्यान दो विधिवत फल मिलेगा लेकिन क्या फल मिलेगा वो ऐसा फल मिलेगा जिसकी आदि होगी अंत होगा पहला दोष जैसे पांच साल को आप एमएलए हो गए इलेक्शन में जीत गए हा पांच साल को एमएलए हो गए ठीक है एमएलए की पे मिलेगी तुमको पांच साल बाद अब नहीं मिलेगी अब फिर से लड़ो और जीतो अब कि तो हार गए तो बैठो घर में तो उसी प्रकार स्वर्ग मिलेगा लेकिन वो कुछ दिन के लिए दस साल बीस साल उसके बाद कुत्ते बनो गधे बनो तो आद्यंत बंत ए वही श्याम लोका कर्म विनिर्मिता दुखो दर का वहां भी दुख तमो निष्ठा वहा भी अज्ञान रहेगा वो पीछा नहीं छोड़ेगा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा स्वर्ग में क्षुद्रानंदा वहां का आनंद भी क्षुद्र है जैसे यहां हमारे यहां भूखा आदमी रसगुल्ला खाता है आनंद मिल गया और छह घंटे बाद फिर भूख लगी फिर लाओ रसगुल्ला, रसगुल्लानंद खत्म हो जाता है क्षुद्र है और नक्षवर है दो बीमारी और सुचार पिता क्या भी माया का अधिकार है इसलिए शोक ग्यारह चौदह ग्यारह तो फिर क्या करें मैं इन चीजों से नहीं प्राप्त होता उद्धव भक्तिया हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा 11, 14, इक्कीस केवल भक्ति से एक भक्तिया नमाम साधयत योगो न सांख्यन धर्म उद्धव कोई भी योग कोई भी ज्ञान धर्म कोई हमको नहीं पा सकता केवल भक्ति से मैं प्राप्त नहीं दास हो जाता हूँ प्राप्त का मतलब तो ये भी होता है कि स्वामी बन के बैठे सिंहासन पर हम चरण दबाओ नहीं नहीं नहीं हम चरण दबाएंगे बेटा बनेंगे नौकर बनेंगे अर्जुन के अब अर्जुन डांटेगा है घोड़े धोए रख तैयार है कृष्ण कहाँ गया ऐसे बोल है अर्जुन सेनयो रुभ मध्य रथम स्थापय गीता एक इक्कीस ऐसे डांटा है अर्जुन ने अरे कृष्ण कहा है दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित कर कीजिए नहीं कहा स्थापय माने जैसे नौकर से कहता है कोई ऐसा कर क्योंकि वो मालिक है वो ड्राइवर है तो ड्राइवर को कीजिए कैसे कहेगा कोई मालिक और भगवान यस सर अभी तैयार है रथ दो जो भक्ति करता है जानते हो मुझे कितना प्रिय है न तथा मे प्रियतम आत्मयो निर्क न चंकर न शरीर न था भवन मुझे जितना प्यारा मेरा निष्काम अन्य भक्त तो होता है उतना प्यारा मेरा सगा बेटा ब्रह्मा नहीं मेरी आत्मा शंकर जी भी नहीं मेरी श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं सबसे प्रिय संसार में अपनी आत्मा होती है वो भी नहीं जितना प्रिय मेरा भक्त होता है मुझे इतना प्यार करता हूं मैं भक्त से दुनिया जानती है वो भक्त है मैं उसका स्वामी हूं और प्रैक्टिकल में मैं दास हूं वो मेरा स्वामी है और बताऊ महाराज हाँ, निरपे ये ग्यारह चौदह पंद्रह निरपेक्षरम सम्य हम नित्यम तू ये ये रेणु भी उद्द मै भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं हाँ महाराज रक्षा करते होंगे नहीं रक्षा करने के लिए नहीं रक्षा तो करता हूँ अंदर बैठ के ये पीछे पीछे इसलिए चलता हूं कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊ 11, 14, 16 मेरी भक्ति इतनी बलवती है मुझे दास बना देती है और उद्धौ कोई जब मेरी भक्ति करने लगता है तो जानते हो क्या होता है करते समय ये तो भक्त के लिए मैंने बताया यथाग्निना हे ममलम जहाती धुमातम स्वम भजते स्वरूपम आत्मा च मनुषय विधुय मद भक्ति योगे न भजत जैसे सोने को आग में डालो तो जो जो टेम्परेचर दोगे उसका मैल मिलावट गंदगी साफ होगी और चमक बढ़ती जाएगी ऐसे ही जैसे जैसे साधक मेरी भक्ति करता है सही सही तो उसके आत्मा में जो संसारी बासनाए तमाम जन्मों से पीछा किए थी वो तो कटती जाती है अब वो माँ नहीं अच्छी लगती बाप नहीं अच्छा लगता बीबी नहीं अच्छी लगती रसगुल्ला नहीं अच्छा लगता अब तो कोई भगवान की चर्चा करे कोई भगवान का नाम सुनावे ये सब इच्छा होने लगती है यथा यथात्मा परिमृद सौ मत पुण्य गाथा श्रमणाभिधानी तथा तथा पश्य जैसे प्राचीन काल में ऐसे अंजन बनाए जाते थे जो मोतियाबिंद के मरीजों को आख में देने से उसी अंजन से धीरे धीरे मैल कटता था आजकल उसको काट के निकाल देते हैं पहले वो अंजन से कटता था धीरे धीरे तो जैसे जैसे वो कटता था वैसे वैसे पहले मोटी चीज दिखाई पड़ने लगी फिर और पतली चीज फिर और पतली चीज फिर एकदम ठीक हो गई ऐसे ही जो मेरी भक्ति करता है तो जो जो भक्ति करता जाता है क्यों क्यों संसार से वैराग्य और मुझ में प्यार नेचुरल नेचुरल स्वाभाविक रहा नहीं जाता आज कुछ भगवान संबंधी बात नहीं हुई दिन भर खराब हो गया बेचैनी हो रही वो आ गया था खोपड़ा खाता रहा वो आ गई थी दिमाग खराब किया और सबसे अंत में भगवान ने उद्धव से कहा कि देखो मैं सारांश बताता हूँ और सब ज्ञान भुला दो तो भी चलेगा काम क्या सारांश षयध्याय चित्तम विषय शु विसते मां अनुस्मरता चित्तम मये व जैसे संसारी पदार्थों में सुख मान मान करके तुमने उसमें अटैचमेंट किया था मान मान के जबरदस्ती और मैं तो आनंद सिंधु हूं फैक्ट में जो मुझमें सुख मान करके बार, बार बार बार बार बार बार बार बार चिंतन करेगा उसका मुझमें अटैचमेंट हो जाएगा हो गई भक्ति बस बार बार चिंतन से अटैचमेंट होता है संसार में भी ऐसे ही होता है दो भाई बैठे थे एक लड़की जा रही थी दोनों ने देखा एक ने कहा बड़ी सुंदर लड़की है उनने कहा हा हा है ठीक दूसरा लड़का अपना चला गया और कहीं ओ, दूसरा भाई और ये भाई ने इससे मिलना चाहिए कौन है कहा रहती है इसका बाप क्या करता है लग गया पीछे एक दिन हुआ दो दिन हुआ बात नहीं मौका नहीं लगा बात होने मिलना है कैसे नहीं करेगी बात कोई तरकीब कोई बहाना एक दिन ऐसा चांस आ गया आप कहा रहती है बहन जी पहले बहन जी कहता है और भावना है श्रीमती जी बनाने की वो भी बोली भागी लड़की ने कहा भाई साहब मैं वहां रहता रहती हूं तुम्हारे डेडी क्या करते हैं हमारे डैडी डेडी इंस्पेक्टर है मैं यहां रहता हूं मेरी डैडी अरब पति झूठ बोल अब लड़की को सोचने को मजबूर कर दिया अरब पति है और शकल वकल भी ठीक है लेकिन अब इससे बात कैसे करें हटाओ फिर वो पीछे पड़ा अब वो चिंतन चिंतन चिंतन चिंतन रात दिन उसका भाई कहे तू कहा खोया रहता है आजकल कल कुछ नहीं लैया ऐसे ही आ, रूट बोल रहा है ऐसे ही ऐसे आखिरकार एक दिन ऐसा मौका आ ही गया कि साफ साफ उसने कह दिया मुझसे शादी करेगी उसने एक झापड़ लगाया लौट के आया उसने खरीदा पॉइजन और खाके सो गया सदा को छुट्टी <laughs> ये क्यों हुआ चिंतन से लगातार चिंतन से ऐसे ही लगातार चिंतन करने से तुलसी सूर मीरा कबीर शंकराचार्य बल्लभाचार्य निबार काचार्य जगत गुरु लोग भगवान के पास पहुंचे थे और कुछ नहीं शास्त्र वेद तो केवल विश्वास के लिए और वैराग्य के लिए जरूरी है यहां नफरत हो जाए इससे ये संसार क्या है फैक्ट इसका मालूम हो जाए ये धोखा देने वाला है ये मन दुश्मन है इसको हम दोस्त माने बैठे हैं ये सब ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है भगवान के पाने के लिए मेहनत नहीं है बस वो मेरा है वो मेरा है वो मेरा है ये मेरा है ये अबाउट टर्न हो जाओ अब वो मेरा है वो मेरा है ये चिंतन जितना तेज होगा उतने पास पहुंचते जाएंगे आप ए लकड़ी होती है अरणी की उसको रगड़ो तो टेम्परेचर पैदा होता है उसमें रगड़ते जाना बंद न करना बीच में रगड़ते गए रहा आग पैदा हो गई एक ने कुछ देर रगड़ा और छोड़ दिया फिर रगड़ा फिर छोड़ दिया तो बाहर से टेम्परेचर आ गया ठंडा तो आग नहीं पैदा हुई एक घंटे साधना कर लिया हरे राम हरे राम और तेईस घंटे संसार से प्यार किया यही किया हमने अनंत जन्म में नाय निरंतर निष्काम अन्य ये श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति उपदेश है ऐसी भक्ति करने से मैं मेरे का ज्ञान होता है माया भागती है भगवत कृपा होती है और त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचकलेश पंचकोष सब सदा को समाप्त लेकिन क्यों जी ये ज्ञान वैराग्य कैसे होगा और बिना ज्ञान के मोक्ष हो नहीं सकता ऋते ज्ञानान्न मुक्ति शास्त्र वेद कहते हैं बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता और ये तीन ऋण होते हैं पितृऋ ऋण ऋषि ऋण देव ऋण इनके ऋण हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता और पंच कोश होते हैं उनके जले बिना मोक्ष नहीं हो सकता ये तो अटैचमेंट कर लिया आपने श्री कृष्ण से इससे कैसे काम बनेगा फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की